पहले कहा अनुभव है आत्मा में अविद्या अविद्या का अनुभव, अनुभव के होता है पहले कहा था न जानमी कूटस्थ न जामी अविद्या का अनुभव है नो अव तथापि तथा अनुभूय संभावित अभ्युपेतव्य इशंका तभी नैव तर्को वर्णन वर्णनीय न तरोधे ने शाह कृत अ तत्वनक अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता है इसलिए अनुभव ही तत्व का निश्चाक है फिर भी अनुभयम से अर्थ से संभावित जो अर्थ अनुभूयमान अनुभव का विषय होता है वो तो संभव है कोई अनुभव का विषय है यदि संभव नहीं है तो संशय हो जाएगा संभावित ज्ञान के लिए तर्कों पर अभिवेतव्य अनुभव होने पर भी ये संभव है इसके लिए तर्क भी आवश्यक है इसी आशंका का अनुवाद करके अनुद्य अनुप्रोक बोधधात् से को हो गया अनुपूर्वक वातु से तुआ करने वाले क्या सूत्र समान कर पूर्व काली करने पर अनु समास होने के बाद किस लेत्र से होगा समासप होने पर वध के वध संप्रसारण हो जाएगा पचीसवीजा दिनांकी थी प्र थी संप्रसारण से वध हो जाएगा ऊ संप्रसारण से पूर्व उद अनुउद दीर्घ हो गया सोन अगर यह लेप क्या अनुद्य क्या धातु इसमें वातु अनुवाद करके ध्यान रखना अनुदय अनुवाद करके शंका का अनुवाद करके सिद्धांत करता है तरी अनुभवानुसार ने वो तर्क बननीय तर्क ऐसे करना चाहिए अनुभव के अनुसार जैसे अनुभव होता है उसके अनुसार तर्क करना है न विरोध है ना, ना। अनुभव एक प्रकार होता है उसके विरुद्ध तर्क करना तो अनुभव के अनुसार ही तर्क करना चाहिए ऐसे इतिहासिदांति कहता है हाय तर्कस्य पेक्षे तर्क्यतां सती स्वाभूतुण तर्क्यताक्यता आरोहा बुद्धि में आरोह के लिए बुद्धि का विषय होने के लिए तर्क से अपेक्षित तर्क अपेक्षित है तर्क होने पर बुद्धि में आरोह हो, आरूढ़ होगा कोई ज्ञान होता है विषय बुद्धि में आरूढ़ होगा अर्थात बुद्धि में निश्चय होने के लिए तर्क अपेक्षित है एक अच्छे यदि कहते हो तथासति तो सती स्वानुभूति अनुसार तर्क आम अपने अनुभव के अनुसार ही तर्क करो माँ कुतर के तम कुतर्क नहीं करो अनुभव के अनुसार ही तर्क करो अनुभूति कैसे बनेगा अनुभूति कोई बना सकते हो अनुपूर्व का भू सत्यान धातु निष्ठा प्रियांक तीन क्या तुरो तीन क्या रहेगा ती भू अगर ती की तुमसे गुणा नहीं होगा कुछ कार्य नहीं अनुभूति स्वाभूत अनुसारेण तर्क्यम ओम बुद्धा स्वान्याम कौशनुभवेण तर्क वर्णनीय पूर्वोक मवद्यादिगोचर अभव स् को, को असो वह अनुभव क्या है कौन सा है यद अनुसारण तर्क वर्णनीय जिसके अनुसार ही तर्क करना चाहिए इस पर, जिज्ञासा होने पर पूर्वोत्तम अविद्यादि गोचरम अनुभव स्मार पहले कहा था अविद्या अनुभव अविद्या को विषय करने वाला अनुभव और आदिप से आवरण का भी अनुभव है अविद्या अनुभव न जाना कुपस्थम न जानमी आवरण का अनुभव नस्ति न भाती कुटस्थ ये आपादन है आवरण ऐसा अनुभव नास्ती कूटस्थ ऐसा कहता है यह अनुभव पहले कहा था उसका स्मरण दिलाते स्मार स्मृति धा से हे तुम से नीच करो अचूणी से वृद्धि हो जाएगी स्त्री को स्मारी स्मारी होने पर तिप सप करो गुण याद स्मार स्मरण दिलाते स्मरति कर तो स्मरण कर रहा है मारय स्मरण कराते हैं निजंते स्मृति से नीच करके स्मारी बना करके आगे धातु हो गया सनातनते तो धातु मार यथे स्मरण कराते हैं स्वानुभूति रविद्या मावृत स्वान तो च प्रदर्शिता अतः कूटस्थ चैत न विरोधी तर्क्यता अद्याव स्वाभूति प्रदर्शिता अविद्या में और आवरण में अपना अनुभव दिखाया गया है कुटस्थम न जाना यह अनुभव है अविद्या में नास्त न ना भाती ये आवरण में यह अनुभव पहले कहा गया है अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरुद्धि तर्कताम इसे क्या सिद्ध हुआ कूटस्थ चैतन्य अविद्या का विरोधी नहीं है क्योंकि कूटस्थ चैतन्य में आत्मा में अविद्या है ऐसा अनुभव होता है कूटस्थ चैतन्य विषय अविद्या न जाना अभिद्या का विरोधी नहीं है कुटस्थ चैतन्य अविरोधी ऐसे तर्क करो फलितम अत कुटस्थ चैतन्य अविरोधी किसका अभिरोधी अभिद्या का अभिद्या का नाशक नहीं कुटस्थ चैतन्य ब्रह्म रूप चैतन्य चैतन्य अभिद्या का नाशक नहीं है तर्कम दर्शयति तर्क को अभिनय करके दिखाते हैं धातु से ले प्रति एकता को लेप करके अभिनय अभिनय करके दिखाते हैं विरोधी के नेूयता विवेकस्तु विवेकस्तु विरोध्य विवेक तत्व्यता तत्सकूट चैतन्यं वो यदि विरोधी होगा आवरण का अज्ञान का विरोधी होगा शंका है ना स्वयं प्रकाश चैतन्य है उससे अविद्या कैसे तो स्वयं प्रकाश चैतन्य में ही अविद्या है अविद्या का प्रकाश है कि चैतन्य यदि वो विरोधी होता कूटस्थ चैतन्य जो अविद्या का विरोधी होता तो अविद्या से नष्ट हो जाएगा अविद्या उससे कुटस्थ चैतन्य से नष्ट हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा तो फिर अविद्या का अनुभव कैसे होगा के न इम आवृत्ति अनुभतन या आवरण का अनुभव किससे होगा यदि कुटस्थ चैतन्य आवरण का विरोध होगा अभिजय का विरुद्ध होगा तो कूटस्थ चैतन्य उसको नाश कर देगा कुटस्थ चैतन्य से आवरण का नाश हो जाए तो फिर आवरण का अनुभव किससे होगा आवरण का अनुभव होता है न जाना न ना भाती नास्ति कूटस्थ से कहता है अभिजय का अनुभव करता है आवरण का भी अनुभव करता है इसलिए सिद्ध होता है कुटस्थ चैतन्य उसका प्रकाशक है भाषक है नाशक नहीं वो प्रकाश करता है कौन प्रकाश करता है तो कुटस्थ तो चैतन्य तो फिर अविद्या का नाशक कौन होगा उसका विरोधी कौन है उसका उत्तर देते है विवेक अस्या विरोधी अस्या आवृत्तिया विरोधी विवेक है तत्व ज्ञान है विवेक है उपनिषद वाक्य जन्य विचार जन्य जो ज्ञान है वो ज्ञान ही अविद्या का नाशक है कुटस्थ चैतन्य अज्ञान का नाशक नहीं है कुटस्थ चैतन्य अज्ञान का आश्रय है और प्रकाशक है अज्ञान का नाशक होता है विचार जन्य ज्ञान ज्ञान दो प्रकार है एक नित्य ज्ञान एक अनित्य ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म श्रुति कहती ब्रह्म को भी ज्ञान नित्य ज्ञान है वो अविद्या का आश्रय है सारे प्रपंच का अधिष्ठान ही, वो अज्ञान का नाशक नहीं है यदि ब्रह्म रूप चैतन्य ज्ञान का नाशक होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा अभी नहीं रहता अभिद्या का नाशक होता है एक नित्य ज्ञान और एक होगा अनित्य ज्ञान अनित्य ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान आदि सब अनित्य ज्ञान है घट को देख करके जो घटाकार अंतकरण का, का परिणाम होता है उसमें चैतन्य का प्रतिबंब होने से वृत्त तो में ज्ञानत् तो का उपचार गौण प्रयोग होता है वो तो गौण ज्ञान है मुख्य ज्ञान नहीं है अनित्य है वो वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने से चैतन्य का जो प्रतिम्ब होता है वृत्ति में उसकी भी उत्पत्ति नाश आकाश नित्य होने पर भी घट की उत्पत्ति होती है घटक का नाश होता है तो घट आकाश की उत्पत्ति का नाश ऐसे व्यवहार किया जाता है इसी प्रकार चैतन्य नित्य है ज्ञान उसका अभिव्यंजिका वृत्ति तो अंत परिणाम उसकी उत्पत्ति नाश होती है इसलिए अभिव्यंजक में उत्पत्ति नाश होने से घट ज्ञान पट ज्ञान को अनित्य कहते हैं एक अनित्य ज्ञान हुआ गौण है मुख्य ज्ञान हो गया ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म रूप जो ज्ञान है वो तो कूटत्व चैतन्य नित्य है ब्रह्म का जो ज्ञान है अहम सिंह ब्रह्म जो ज्ञान है महावाक्य के विचार से उत्पन्न होता है वो नित्य नहीं है वो नित्य है ब्रह्माकार वृत्ति अहमस्वी ब्रह्म ये वृत्ति जो ब्रह्म का अभिव्यंजिका है वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती चैतन्य की ये ब्रह्म ज्ञान है अविद्या का नाशिका नाशक ब्रह्म ज्ञान वो अनित्य है हाँ उसमें ब्रह्म ज्ञान से नाश होने पर ब्रह्म रूप ही ज्ञान हो जाएगा वो अलग है अभी ब्रह्माकार वृत्ति अनित्य से वृत्त्य अनित्य है अंतगण का परिणाम इसलिए ज्ञान को भी अनित्य कहते हैं वही होता है विवेक विचार जन्य ज्ञान ये अविद्या का नाशक नाशकुट चैतन्य नित्य अविद्या का नाशक नहीं है विवेक विरोधी अस्यावृत्य वो कहा देखे ना तत्व ज्ञान नहीं दृश्यता तत्व ज्ञानी तत्व ज्ञान जिसको हो गया अहमअ ब्रह्म ज्ञान हो गया आवरण का नाश हो जाता है तो अज्ञान आवरण का नाशक कौन विचार जन्य ज्ञान विवेक न कि कुटस्थ चैतन्य साधक विद्या प्रतीति प्रतीति प्रत्यदिति अविद्याद्या और अविद्या का जो आवरण है उसका साधक चैतन्य है कुटस्थ चैतन्य जो साधक है प्रकाशक चैतन्य वो यदि आवरण का विरोधी होगा तद विरोधी अविद्या की प्रतीति नहीं होगी वो तो, तो नाश कर देगा अविद्या प्रतिचरे वन से आग ये आपत्ति है इसलिए वह विरोधी नहीं है तभी तरीक अविद्या का विरोधी कौन है ऐसा संक्रमण ऐसी कहती विवेक अस्या विरोधी विवेक अस्या विरोधी विवेक विवेक उप निषद विचार जन्य ज्ञानम उपनिषद वाक्य का विचार जन्य ज्ञान होता है विवेक वही विरोधी अविद्या का विवेक से अविद्या विरोधी नीति विवेक है अविद्या का विरोधी उपनिषद वाक्य विचार जन्य जो ज्ञान अहम अस्वी ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान या अविद्या का विरोधी ये कहाँ दिखा गया उसका उत्तर देते तत्व ज्ञान नहीं दृश्यता तत्व में ही देखो वही अनुभव होता है तत्व को तत्व ज्ञान हो गया तो का नाश हो जाता है अविद्यावृत्ति हो जाती है दर्शय विषेपाध्यास अविद्या आवरणच अद्या कुटस्थम न जामी आभरण देखा नास्ति कि न भाती निकूटस्थ इसको दिखा करके विषेप रूप्यास कहते हैं अविद्यावृत कूटस्थेस्थ देहदयुता चिधि देह शुक्त रूप्य बद्यस्ता विष्ठेध्यास एव शुक्तो अविद्यावृत कूटस्थ अविद्या के द्वारा आवृत है कूटस्थ अविद्या का आवरण रूप है कूटस्थ को ढाक कर रखता है आवरण अविद्या से आवृत हो गया कूटस्थ इसी कूटस्थ में देह देहद्वयुता चिथि देहद्वयुता चिथि देह स्थूल सर सूक्ष्म सहित चिति, चेतना चीता भाषा है देहद्वय स्थल सूक्ष्म युता युक्ता और युता सामान अर्थ कह यो मिश्रणा मिश्रण धातु निष्ठा करने दे तो युता बनेगा युता बनेगा स्त्रीलिंग में यु जिर्जुग से निष्ठा करो युक्त बनेगा युक्ता हो जाएगी तो युक्ता युता सामान है देहदय युता युक्ता चित्तीलिंग है चित्ती शब्द से कहा स्थल सूक्ष्म चिदाभाषी अध्यास विक्षेपाध्यास उसमें दृष्टांत सुतो रूप अध्यस्ता वो चैतन्य चिदाभ है अध्यस्त है जैसे शुक्ति में रूप्य अध्यस्त है रूपये रजत शुक्ति में कभी रजत भ्रांति से दिखता, दिखता रजत है वो रजत अध्यस्त है जैसे शुक्ति में रजत अध्यस्त है ठीक इसी प्रत रूप्य वक्ति में रूप्य रूपये सदृश देहद्वुक्त स्थूल सूक्ष्म सर्व वही, वही आवरण होने से स्थूल सूक्ष्म चिदाभाष चिदाभाष अंत कर्ण में है चैतन्य का प्रतिम्ब शिक्षण शरीर के अंतर्गत है स्थूल शिक्षण शरीर विशिष्ट चिदाभाषित है, है। किसमें आरोपित कूटस्थी अविद्या आवृत कूटस्थ अविद्या से आवृत कूटस्थ में ये देहद्वय विशिष्ट चिदाभ्यास अभ्यस्त है आरोपित है जैसे शुक्ति में रजत अध्यस्त है उसको विक्षेप अभ्यास कहते हैं अविद्य पूर्वोक्ता प्रत्यत्मित स्थल सूक्ष्म शरीर सहित चिदा विक्षे पूर्वोक्त अविद्या आवरणवती कूटस्ते पहले अविद्या कही गई आवरण अविद्या आवरणवती कूटस्थ्य अविद्या के आवरण जिसमें है कूटस्थम वही प्रत्येगात्मा है शुद्ध चैतन्य है उसमें आरोपित स्थल सूक्ष्म शरीर सहित चिदा आरोपित है स्थूल स्वर भी आरोपित हैक्ष्मी आरोपित चिदाष भी आरोपित वस्तुतः तो चिदाभाष नाम कोई पदार्थ नहीं है वो तो प्रतिम्ब दिखता है उसको चिदाभाष शब्द से कहते हैं आरोपित जो सुख सूक्ष्म चिदाभास ही विक्षेप रूप अध्यास है वही विक्षेप है तो। अस्य अध्यास साम्यं दर्शयति। यह जो विक्षेपा विक्षेप ही विक्षेप में अभ्यास है उसका निश्चय करने के लिए शुक्ति रजत अध्यासाम्य दर्शयती सुक्ति में रजत का जैसे अभ्यास होता है उसके समान ही ये विष्प अचिदा भाषे ही कूटस्थ उसकी समानता दिखाते हैं इदं मनस्यम रूप्य ऐसे स्वयं वस्तुताक्षेपे वीक्षते न्यगम श एस सत्यत्म इधमेंत्यंश से सत्यम सत्यत्म शुक्तिगम शुक्ति गुक्ति शुक्ति में स्थित है सत्यत्व इदम रजतम ऐसे कहते शुक्ति है इदम अंश में मे हे रूप्य में दिखता है इदम रजतम जो कहते हैं इदम सह सत्यत्व है सुक्तिगत है रजत में दिखता है रजत को सत्य मानता है, इच्छते। इसी प्रकार एवं वस्तुता इच्छते, स्वयं वस्तु स्वयं स्वयं वास्तविक विषेपे ईछतेक्षेप में चिदाभास में लिखिता है अनेग अन्त कूटिष्ठ कूटस्थ में स्वयं है कुटस्थ में वस्तुता है वो विक्षेप में चिदाभाष में दिखता है जिस प्रकार ईदम रजतम कहते ताबी रजत में दिखती है और सत्य तो इदम में है सत्य में सत्यत्व है वो भी रजत में दिखता है ठीक इस प्रकार कुटस्थ में स्वयंत्व है और वस्तुत्व है वस्तुता है वो में दिखते है वस्तुतः स्वयंतो दिखते हैं अनेगमतल कूटस्थग कूटस्थनिष्ठ वस्तुता स्वयं त्वंच त्वंच चिदा लिखते सुक्ति कांग स्थ पुरो देशादी संबंधी बाध्योपजते भाषते वस्तु कूटस्थ निष्ठ आरोपे भाषत ऐसे पाठ को लेकर अर्थ करते हैं। ईदमाश और सत्यत्व सुक्तिकायाम स्थित सुख में है ईदम क्या है पूर्व देशादी सम्बंधित पूरा देश सामने है पूरा देशादी संबंधी है सुक्ति का उसमें पूरे देशादी सम्बंधित्व है ये हो गया इदम इदम सामने दिखता है और सत्यत्व का तो अबाध्यत्व ये दोनों जिस प्रकार आरोपिते रजते अवभाषते आरोपित रजत में दिखता है इधम तो दिखता है और सत्यत्व भी दिखता है ठीक इसी प्रकार स्वयं कूटस्थम वस्तुत्व पार्थिकमे कूट सं आरोपित चिदाषे अवभाषते चिदाभाष आरोपित है उसमें स्वयं तम अहम चिदाभाष को कहते और सत्यत्व वास्तव भी लगता है चिदाभाषा अधिष्ठान का धर्म आरोपित में दिखता है ये अभ्यास हुआ तो इसे इदमन्सर्ष्या इदमन्सर्ष्या और इदम अंश ऐसे पाठ कहीं है इधम अंश सत्यंश और सत्यत्व ऐसा भी इति का में विश्वास है सत्यत्व एवं सामान्याश प्रतीयतर प्रदर्शित की प्रतीति होती है जैसे रजत में सामान्य प्रती होती है रजत में सत्य भी लगता है ठीक इसी प्रकार चिताभाष में भी सामान्यंश स्वयं तो की प्रती होती है सामान्यांश की प्रतीति होती है अधिष्ठान अध्यक्ष में ब्रह्मस्थल में अधिष्ठान सामान्य का ज्ञान होता है और विशेष का ज्ञान नहीं होता है सामान्य ईदम त्वे न सुक्ति यदि नहीं दिखे तो रजत भ्रम होगा ईदम्वे नज रजु नहीं दिखे सर्प भ्रम होगा नहीं अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है किंतु तो विशेषण से यदि रज्जुत्व ज्ञान हो जाए सर्वभ्रम होगा शुक्तित्व न ज्ञान होगा तो रजत भ्रम नहीं होगा तो सामान्य ज्ञान चाहिए और विशेष का अज्ञान चाहिए सामान्याश सा प्रतीयत्र प्रदर्श्य विशेषांसा प्रतीति साम्य विशेषा विशेषांश की अप्रती विशेषांश से अप्रतीत रूप समानता दिखाते हैं वहां जिस प्रकार सुक्ति रजत स्थल में इदमस सत्यत्व दिखता है रजत में ठीक इस प्रकार कूटस्थ में है स्वयंत्व और कूटस्थम है सत्यत्व और दिखता है सिदाभाष में और अधिष्ठान का सामान्यश के ज्ञान होने पर भी विशेषांश का ज्ञान नहीं होने से ही भ्रम होता है यदि विशेषांश का ज्ञान हो जाए तो भ्रम नहीं होगा तो देख लेंगे सुक्ति रजत स्थल में विशेषांश का ज्ञान नहीं होने से रजत भ्रम होता है ठीक इसी प्रकार कुटस्थ में भी विशेष ज्ञान नहीं होने से ही भ्रम होता है इसको दिखाते हैं नीलपृष्ठत्रिकोन यौतिरो असंगानंदता, असंगानंदता कूटस्थे सुक्ति में रजत भ्रमण जो होता है सुक्ति में एक तरफ तो सफेद दिखता है और पीछे तरफ उसका पृष्ठ नीला है काला दिखता है और त्रिकोण जैसे त्रिकोण वो नहीं दिखता है तो सफेद अंश में सूर्य के अंश चमकेला, रजत जैसे दिखता है यदि उसका पीछे भाग नील भाग दिखे तो रजत भ्रमण नहीं होगा नील पृष्ठ और त्रिकोणत्म त्रिकोणात्कार है पीछे भाग सुक्तो त्रिरोतम और दिखता नहीं हुआ, है। अज्ञान है जैसे सुक्त में विशेष अंश का ज्ञान है इसलिए रजत भ्रम होता है ठीक इसी प्रकार कूटस्थ में स्वयं तेन तो ज्ञान होता है और सत्य लगता है किंतु उसका कूटस्थ में जो विशेषांश है असंगता आनंदता आदि असंग है कूटस्थ आनंद रूप उसका ज्ञान होता है नहीं नहीं ना ही होने से ही उसमें चिरावास का भ्रम होता है असंग आनंदता आदि इस प्रकार एवं उकस्थ में भी तिरोहित है अज्ञात है चिपा ज्ञान मतलब ज्ञात ज्ञात नहीं है इसलिए भ्रम होता है ये देखाया विशेष का अज्ञान विशेष का अग्रहण ग्रहण ज्ञान विशेषा ग्रहण भ्रम के लिए सामान्य ग्रहण सामान्य ज्ञान चाहिए और विशेष का अज्ञान तभी भ्रम होगा सामान्य ज्ञान नहीं होगा तो भ्रम नहीं होता है इदन तो ज्ञान होना चाहिए और विशेष का हो तो हो ज्ञान हो जाएगा तो भी भ्रम नहीं होगा रजतवान होगा तो सर्प हो तो भ्रमण नहीं होगा शुक्ति ज्ञान होगा तो रजत भ्रमण नहीं होगा शुक्ति में जो नीलअपृष्ठ है त्रिकोणत्व है वो अज्ञात है ठीक इसी प्रकार कूटस्थम स्वयं तेना तो ज्ञान होता स्वयं असंग रूप आनंद रूप इसका ज्ञान नहीं होने से ही का भ्रम होता है विक्षेप होता है नील साम्या दर्शयती अन्य साम्यम साम्याम समता किस सूत्र से समास होगा हाँ कोई वही के सूत्र याद हो तो बोलो इकोणीजी बोल दो सूत्र जिसको जो सूत्र याद है बोलते जाओ तुले कहाँ लगता है अनेक अन्य पदार्थ कहा मयूर व्यंस का देश अन्य सूत्रम सूत्रांतरम पहले वही बताया था अन्य ग्राम ग्रामांतरम ऐसा होता है मयूर व्यंस का देश साम्यम साम्यांतरम साम्याम मयूरभ्यंशादेष सही आरोपित दृष्टित्यनाम यूटस्थाध्यक्तेपे आरोपितस्य नि यहां आरोपितम दृष्ट में शुक्ति में, में रजत भ्रम हुआ आरोपित रजत दृष्ट में आरोपित रूप्य नाम हुआ तथा उसी प्रकार कूटस्थाध्यस्त विक्षेपनाहमे निश्चय में अध्यस्त है विषेप। नाम कूटस्थमस्थ विष्क्षेपेपकना कूटस्थे स्वयं सामान्य। कूटस्थम अध्यस्थ विषेप नाम है ऐसे ये अध्यस्त है। अहमचय अहम्यस्था आरोपितेती दृष्टाते शुक्ति स्थले आरोपितम रूप्य नाम, नाम यथाव कूटस्थे कल चिदाभास विक्षेप पूर्वोक में रजत भ्रम शुक्ति, शुक्ति में पदार्थ, पदार्थ क्या है रजत रूप्य नाम रुप्य नाम, नाम जिस प्रकार है ठीक इसी प्रकार कल्पित है चिराभासप विषेप विच्छेप का पहले पहले कहा पूर्वक्त पहले कहा था अहम इसे नाम अहम इसे नाम हुआ इत्य